अर्जुन को पिछले तेरह अध्यायों में समझा चुके हैं फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न शंकाए और संशय उठते ही चले जाते हैं आप भी हमें अनेक वर्षों से लगातार समझा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में प्रश्न शंकाय और अविश्वास उठते ही चले जाते इसके क्या कारण है और इसका क्या समाधान कृष्ण के समझाने से अर्जुन नहीं समझेगा अर्जुन के समझने से ही समझेगा अगर कृष्ण के समझाने के हाथ में यह बात होती कि अर्जुन उनके समझाने से समझता होता तो पृथ्वी पर कोई अज्ञानी अब तक न बचता बहुत कृष्ण हो चुके हैं अर्जुन बाकी है अर्जुन के समझने से घटना घटेगी कृष्ण जो मेहनत कर रहे हैं वो समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं अगर ठीक से समझे तो वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जहां अर्जुन समझने के लिए तैयार हो जाए जहां अर्जुन समझ सके वो अर्जुन को धक्का दे रहे हैं किसी तरफ इशारा कर रहे हैं आंख तो अर्जुन को ही उठानी पड़ेगा। और अगर अर्जुन आंख उठाने को राजी ना हो तो कृष्ण के जीतने का कोई भी उपाय नहीं लेकिन कृष्ण आयोजन कर रहे हैं पूरा इन तेरह अध्यायों में अलग अलग मोर्चों से कृष्ण अर्जुन पर हमला कर रहे हैं कई तरफ से चोट कर रहे हैं शायद किसी चोट में अर्जुन सजग हो जाए लेकिन यह बात शायद है इसमें अर्जुन का सहयोग जरूरी है। और अगर अर्जुन सहयोग ना दे तो कृष्ण की कोई सामर्थ्य नहीं इसे थोड़ा ठीक से समझ ले हम में से बहुतों को यह ख्याल रहता है गुरु कृपा से हो जाए अगर गुरु कृपा से होता तो इतनी बड़ी गीता बिल्कुल फिजूल कृष्ण ना समझ नहीं अगर ये घटना कृपा से घटनी होती तो कृष्ण जैसा कृपा करने वाला और अर्जुन जैसा कृपा को पाने वाले पात्र को दोबारा खोजने की कहां सुविधा है दोनों मौजूद थे कृष्ण कृपा कर सकते थे और अर्जुन कृपा का आकांक्षी था और पात्र था और क्या पात्रता चाहिए इतनी आत्मीयता थी इतनी निकटता थी कि जो बात कृपा से हो सकती उसके लिए कृष्ण क्यों इतनी लंबी गीता में जाते? इतने लंबे आयोजन की कोई भी जरूरत नही नहीं वो घटना कृपा से नहीं होने वाली कृपा भी तभी घट सकती है जब अर्जुन खुला हो राजी हो तैयार हो सहयोग करे ये कृपा ही है कि कृष्ण उसे समझा रहे ये जानते हुए भी कि समझाने से ही कोई समझ नहीं जाता ये कृपा का हिस्सा है लेकिन इस चेष्टा से संभावना है कि अर्जुन बच ना पाए अर्जुन सारी कोशिश करेगा बचने की अर्जुन सवाल उठाएगा समस्याएं खड़ी करेगा संशय संदेह ये सब चेष्टाएं हैं आत्मरक्षा की अर्जुन कोशिश कर रहा है अपने को बचाने अर्जुन कोशिश कर रहा है कि तुम दिखा रहे हो लेकिन हम ना देखेंगे इसको थोड़ा समझे अर्जुन की ये सारी शंकाएं ये सारे संदेह इस बात की कोशिश है कि तुम दिखा रहे हो वो ठीक लेकिन हम ना देखेंगे हम और सवाल उठाते हम और धुआं पैदा करते तुम जिस तरफ इशारा करते हो हम उसको धुंधला कर देते ये आत्मरक्षा है गहरी जैसे हम अपने शरीर को बचाना चाहते हैं वैसे ही अपने मन को भी बचाना चाहते हैं। जैसे कोई आपके शरीर पर हमला करे तो आप आत्मरक्षा के लिए कुछ आयोजन करेंगे गुरु का हमला और भी गहरा है वो आपके मन को मिटाने के लिए तत्पर हो गया है शरीर को जो मिटाते उनका मिटाना बहुत गहरा नहीं है क्योंकि वासना आपकी मौजूद है आप फिर शरीर ग्रहण कर लेंगे वे वस्त्र छीन रहे लेकिन जो मन को मिटाने की कोशिश कर रहा है वो आपसे सब कुछ छीन रहा है फिर आप चाहें तो भी शरीर ग्रहण न कर सकेंगे अगर मन समाप्त हो गया तो जन्म की सारी व्यवस्था हो गई मृत्यु परम हो गई इसलिए ध्यान महा समाधि, महा समाधि शब्द का उपयोग हम मृत्यु के लिए भी करते वो ठीक है क्योंकि समाधि एक भीतरी मृत्यु आप वस्तुता मर जाएंगे तो जैसे कोई शरीर पर हमला करे तलवार से और आप अपना ढाल से रक्षा करें ऐसा जब भी कोई गुरु आपके मन को तोड़ने के लिए हमला करेगा तब शंकाओं से संदेहों से सवालों से आप अपनी रक्षा करेंगे वो ढाल वहां बचा रहे हैं आप कह रहे हैं करो कोशिश शायद ये सचेतन नहीं है ये अचेतन ये वैसा ही अचेतन है जैसे आपके आंख के सामने कोई जोर से हाथ करे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता आप झपकने के लिए आप झपक जाती आंख झपकती है अचेतन से आपको सोचना नहीं पड़ता मैं आपकी आंख के सामने हाथ करूं तो ऐसा नहीं कि आप पहले सोचते है कि हाथ आ रहा है अब मैं अपने को बचाऊ तो आंख बंद करूं इतने सोचने में तो आंख फूट जाएगी इतना समय नहीं और विचार में समय लगता है इसलिए मनुष्य के मन की दोहरी व्यवस्था है जिन चीजों में समय की सुविधा है उनमें हम विचार करते हैं और जिन में समय की सुविधा नहीं है उनमें हम अचेतन से प्रतिकार करते हैं आंख पर कोई हमला करे तो तक्षण बंद हो जाती है इसकी अनकॉन्सियस अचेतन व्यवस्था है नींद में भी कीड़ा आपके पैर पे चले तो पैर आप झटक देते हैं उसके लिए होश की जरूरत नहीं ठीक ऐसे ही मन भी अपनी आंतरिक रक्षा करता है वो गुरु के पास मन जितना परेशान हो जाता उतना कहीं और नहीं होता क्योंकि वहां मौत निकट अगर ज्यादा गुरु के आसपास रहे तो मरना ही पड़ेगा उससे बचने के लिए आप अपने चारों तरफ सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं वो कवच अर्जुन ये कह रहा है कि समझाओ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा जब समझ में नहीं आ रहा तो बदलने की कोई जरूरत नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा जब तक समझ में ना आ जाए जब तक मेरी सब शंकाएं ना मिट जाएं, तब तक मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और इसमें दोष मेरा नहीं है तुम नहीं समझा पा रहे तो दोस्त तुम्हारा इस भीतरी मन की कुशलता को अगर समझ लेंगे तो दोनों बातें ख्याल में आ जाएंगी कि क्यों अर, अर्जुन सवाल उठाया चला जा रहा है और क्यों कृष्ण जवाब दिए जा रहे है? ये एक खेल जिस खेल में अर्जुन अपनी व्यवस्था कर रहा है और कृष्ण अपनी व्यवस्था कर रहे एक जगह अर्जुन ढाल रख लेंगे तो कृष्ण दूसरी तरफ से हमला कर जहां उसने भी ढाल नहीं रखी वो उसे थका ही डालेंगे वो ढाल रखते रखते थक जाएगा न केवल थक जाएगा बल्कि ढाल रखते रखते उसे समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं मैं किससे बच रहा हूं जो मुझे महाजीवन दे सकता है उससे बचने की कोशिश मैं किसके संबंध में संदेह उठा रहा हूं किस लिए उठा रहा ये उसे धीरे धीरे ख्याल में आएगा और ये वर्षों में भी ख्याल आ जाए तो भी जल्दी जन्मों में भी ख्याल आ जाए तो भी जल्दी इसलिए कृष्ण कितना समझाते हैं ये बड़ा सवाल नहीं कितना ही समझाए थोड़ा ही और अर्जुन कितनी ही देर लगाए तो भी जल्दी क्योंकि मन सब तरह के आयोजन कर लेगा थकेगा जब बिल्कुल क्लांत हो जाए जब सब संदेह उठा चुकेगा और संदेह उठाना भी व्यर्थ मालूम पड़ने लगे जब संदेह भी बासे और उधार मालूम पड़ने लगेंगे कि ये मैं उठा चुका उठा चुका बहुत बार कह चुका इनसे कुछ हल नहीं होता तभी शायद वो किरण ध्यान की उस तरफ जाएगी जहां कृष्ण ले जाना चाह ये सदा ऐसा ही हुआ है इससे निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस श्रम में लगे ही रहना है और ध्यान रहे उचित यही है कि आप अपनी सारी शंकाएं और सारे संदेह सामने ले आएं क्योंकि सामने आ जाएंगे तो मिटने की सुविधा है भीतर छिपे रहेंगे तो उनके मिटने का कोई उपाय नहीं अर्जुन ईमानदार है उतना ही ईमानदार होना जरूरी वो सवाल उठाए ही चला जा रहा है बेसरमी से उठाए चला जाए, उसमें जरा भी संकोच नहीं कर रहा है किसी को भी संकोच आने लगता है ठहर जाऊं, लेकिन वो संकोच खतरनाक होगा भीतर उठते चले जाएंगे अगर बाहर ठहर गए तो फिर प्रश्न नहीं जीत सकते उठाए ही चले जाएं, वो घड़ी जल्दी आ जाएगी जब संदेह उठने बंद हो जाए हर चीज की सीमा इस जगत में परमात्मा को छोड़ के और कुछ भी असीम नहीं आपका मन तो निश्चित ही असीम नहीं आप उठाए चले जाएं, किनारा जल्दी ही आ जाएगा किनारा आता नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप बेईमान ठीक से उठाते ही नहीं जिस दिन किनारा आ जाएगा उसी दिन छलांग लग सकती दूसरा प्रश्न सात्विक कर्म का फल सुख ज्ञान एवं वैराग्य कहा है रजस एवं तमस कर्म का फल दुख और अज्ञान का है यदि रजस और तमस गुणों को साधना का आधार बनाया जाए तो उनके फलों में क्या भिन्नता आ जाएगी फलों में तो कोई भिन्नता ना आएगी फल भोक्ता में भिन्नता आएगी फल तो वही होगा। अगर सात्विक कर्म का फल सुख है तो सुखी होगा चाहे आप जागरूक हो और न अगर जागरूक होंगे तो आप जानेंगे कि सुख मुझसे दूर और अलग मेरे आसपास मैं सुख नहीं मैं सुख को देखने वाला चाहे रजस का फल हो दुख फल तो वही होगा संत को भी वही फल होगा असंत को भी वही फल होगा लेकिन असंत समझेगा कि मैं दुख हूं और संत समझेगा कि मैं दुख का दृश्य हूं वहां भेद होगा इसलिए बड़े मजे की बात है दुख का फल तो बराबर होगा लेकिन संत दुखी नहीं हो पाएगा और असंत दुखी होगा और दुख दोनों को होगा जो दुख के साथ जुड़ जाएगा तादात्म कर लेगा आइडेंटिटी बना लेगा वो दुखी होगा जैसे आपका कपड़ा कोई छीन लेगा और आगर, आप अगर सोचते हो कि कपड़ा ही मैं हूं तो कपड़े के साथ आपकी आत्मा जा रही और आप सोचते हो कि कपड़ा सिर्फ मेरे ऊपर है कोई ले भी गया तो कपड़ा ही ले गया है मैं ही चला गया कपड़ा दोनों हालत में चला जाएगा लेकिन एक हालत में आपको गहन पीड़ा से भर जाएगा दूसरी हालत में आप हंसते रह जाएंगे शरीर तो दोनों का छूटेगा लेकिन जिसने अपने को शरीर ही समझाओ वो रोएगा छाती पीटेगा और जिसने जाना हो कि मैं शरीर का देखने वाला हूं शरीर से भिन्न और अलग हूं वो शरीर को जाते हुए देखेगा जैसे एक और वस्त्र छिन गया जरा जी हो गया था नए वस्त्र की खोज में पुराने को छोड़ तीनों के फल होंगे लेकिन साधक के लिए जो उन तीनों के प्रति जागरूकता साध रहा है और जागरूकता तो सभी को साधनी पड़ेगी चाहे आप किसी गुण में चाहे आपके हाथ पे जंजीरें लोहे की हों चाहे आपके हाथ पे जंजीरें सोने की हों चाहे आपके हाथ पे जंजीरें हीरे से मड़ी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जंजीर खोलने की कला तो एक ही हो वो सोने की है कि लोहे की इससे कोई भेद नहीं पड़ता आपके चारों तरफ दुख बंधा है कि सुख इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खोलने की कुंजी तो एक ही है और वो कुंजी है साक्षी भाव चाहे दुख हो तो चाहे सुख तो आपको अपने को दूर खड़े होकर देखने की कला में निष्ण्त करना है। अभ्यास एक है कि मैं अलग हूं। कुछ भी घट रहा हो वो घटना आबास कुछ भी हो उस घटना से मैं दूर खड़ा देख रहा हूं मैं दर्शक तीसरा प्रश्न कल आपने समझाया कि सात्विक कर, कर्मों का परिणाम है सहज वैराग्य। जो व्यक्ति रजस या तमस के माध्यम से साधना कर रहा है क्या उसका भी वैराग्य सहज ही होगा क्या वैराग्य के प्रकटीकरण में भी भिन्नता आ जाएगी नहीं वैराग्य हमेशा सहज होगा सहज का मतलब समझने वैराग्य को ओढ़ा नहीं जा सकता जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता वैराग्य जब भी होगा सहज हो और अगर सहज ना हो तो वैराग्य सिर्फ ऊपर ऊपर होगा भीतर उसके राग होगा नाम वैराग्य होगा लेकिन नए ढंग का राग होगा आप एक चीज को छोड़ सकते हैं दूसरी चीज को पकड़ने के लिए लेकिन ये वैराग्य नहीं वैराग्य का मतलब है छोड़ना बिना किसी को पकड़ने के लिए सिर्फ मुट्ठी को खोला छोड़ देना साधु संत लोगों को समझाते हैं साधु संत कि तुम यहां छोड़ो तो परलोक में पाओगे उनकी बातें सुन के अगर कोई यहां छोड़ दे तो वो छोड़ नहीं रहा है वो सिर्फ पर, परलोक में पकड़ रहा है उसका वैराग भी झूठा है ओढ़ा हुआ है राग ही काम कर रहा है और वो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि मैंने यहां धन दिया तो हजार गुना परलोक में मुझे मिलेगा वो सौदा कर रहा है त्याग नहीं कर रहा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आगे की तैयारी कर रहा है वो यहीं से आगे के लिए भी धन जोड़ रहा है साधु समझाते कि धन को इकट्ठा करके क्या करोगे पुण्य इकट्ठा करो क्योंकि धन तो छिन जाएगा पुण्य कभी नहीं छिने लोभी उनकी बातों में आ जाएगी क्योंकि लोभी ऐसा ही धन खोज रहा है जो छिन ना सके भाषा लोभ की है आपकी भाषा नहीं है सहज वैराग्य कार्य आपको दिखाई पड़ेगा धन व्यर्थ आप इसलिए नहीं छोड़ रहे कि इससे कोई बड़ा धन मिल जाए आप धन की पकड़ ही छोड़ रहे हैं आप बड़े को भी नहीं चाहते आप इस संसार को इसलिए नहीं छोड़ रहे कि परलोक मिल जाए आप कुछ पाना ही नहीं चाहते पाने की बात ही मूर्तापूर्ण समझ में आ गई ये बोध हो गया कि पाने की आकांक्षा में ही दुख है फिर वो पाना यहां हो कि परलोक में हो अब आप कुछ पाना नहीं चाहे आप अब जो है वही होने में प्रसन्न तो वैराग्य वैराग्य का मतलब है मैं जहा हूं जैसा हूं जो हूं उसकी स्वीकृति उससे कोई असंतोष नहीं राग का अर्थ है जो भी मैं हूं उससे असंतुष्ट हूं और कुछ और हो जाऊं तो मेरा संतोष हो सकता है राग का संतोष है भविष्य में वैराग्य का संतोष है अभी और यही इसलिए वैराग्य सदा सहज होगा एक साधना कोई भी हो वैराग्य सदा फल होगा साधना चाहे तमस की हो चाहे रजस की चाहे सत्व थी फल सदा वैराग्य होगा साधना का फल वैराग्य ध्यान का फल वैराग्य ज्ञान का फल वैराग्य अगर आप दौड़ रहे हैं कर्म कर रहे हैं जैसा कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कर्म कर डर मत लेकिन कर्म करने में भोगता मत रहे करता मत रह साक्षी हो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं तू रजस की साधना कर क्योंकि कृष्ण जानते हैं बली के अर्जुन का गुण है छत्री का और तो रजस उसका स्वभाव है और तो उसका प्रमुखता है और जीवन भर उसने रजस को साधा है आलस्य को दबाया है सत्व को दबाया है रजस को उभारा है क्योंकि छत्री अगर सत्व को उभारे तो छत्री ना हो सकेगा ब्राह्मण हो जाए अगर ब्राह्मण रजस को उभारे तो नाम का ही ब्राह्मण रह जाएगा छत्री हो जाए परशुराम नाम के ब्राह्मण हाथ में उनके फरसाए और छत्रियों से कथा है कि उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को खाली कर दिया वो महा छत्री इसलिए परशुराम में सत्व प्रमुख नहीं हो सकता रजस ही प्रमुख होगा पर म की दोस्ती बुद्ध से नहीं बैठ सकती मोहम्मद से बैठ सकती जहां सक्रियता प्रमुख हो वहां रजस ऊपर होगा कृष्ण भलीभांति जानते हैं अर्जुन का सारा व्यक्तित्व सारा ढांचा रजस का, इसलिए वो कह रहे हैं तू भागने की बातें मत कर ये तेरा स्वभाव नहीं ये तेरा स्वधर्म नहीं तू भाग ना सकेगा अगर तू भाग भी गया जंगल में तो झाड़ के नीचे तू बैठ ना सके तू वहीं जंगल में शिकार करना शुरू कर दे वहीं कोई झगड़े खड़े कर ले तेरे छत्री होने से तेरा छुटकारा इतना आसान नहीं जो तेरा व्यक्तित्व उसी गुण की साधना में तू उतर यही कृष्ण का पूरा संदेश इसलिए वो कह रहे हैं तू लड़ लेकिन एक शर्त तू लड़ जरूर युद्ध जरूर कर लेकिन योद्धा अपने को मत समझ कर्ता अपने को मत समझ समझ कि तू परमात्मा के हाथ एक निमित्त एक उपकरण एक साधन चाहे साधना सत्व की हो चाहे कोई सद को जीवन में उतारने में लगा, सत्य को करुणा को अहिंसा को साथ हो सब भांति अपने आचरण को पवित्र कर रहा हो सूची कर रहा हो शुद्ध कर रहा हो वहां भी करता कर सकता है वहां भी हो सकता है कि देखो मेरा जैसा साधु कोई भी नहीं मेरी जैसी पवित्रता है, तो भूल हो गई तो ये सत्व गुण जंजीर बन जाए वहां भी जानना है कि ये जो भलापन हो रहा है ये भी मेरे भीतर जो प्रकृति ने सत्व का गुण रखा है उसका परिणमन उसका परिणाम मैं तो सिर्फ देखने वाला मैं देख रहा हूं कि मेरा सत्व सक्रिय हो रहा है मेरे भीतर से करुणा बह रही अहिंसा बह रही मैं अहिंसक नहीं हूं मैं तो वैसे देख रहा हूं जैसे हिमालय देखता होगा कि गंगा बह रही आकाश से पानी गिरता है गंगोत्री भर जाती गंगोत्री से गंगा बहती हिमालय ये नहीं कह रहा कि मैं गंगा को बाहर हिमालय सिर्फ देख रहा है कि गंगा मुझसे बह रही ऐसे ही सत्व की क्रियाएं मुझसे हो रही हैं, आकाश से वर्षा हो रही प्रकृति उनको दे रही मैं सिर्फ देखने वाला अगर आप हिमालय की तरह खड़े हुए साक्षी हो गए तो सत्व बंधन नहीं बनेगा अन्यथा सत्व भी बंधन बन जाए और अगर आप साक्षी हो सके तो फिर तमस भी बंधन नहीं बनेगा आप तब देख सकते हैं कि आलस मेरा नहीं आलसी में नहीं ये भी मेरे भीतर प्रक्रिया विज्ञान इस संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं सूचनाएं देता है वे है है वे यह कि आपके आपके भीतर जो भी हो रहा वह शरीर के हार्मोन्स पर निर्भर है, आप पर निर्भर निर्भर आप सूचना हार्मोन नया शब्द हो सकता है लेकिन मतलब उसका भी वही है जो गुणों का होगा एक स्त्री एक पुरुष आप सोचते हैं मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ आप गलती में स्त्री को पुरुष हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए जाएं उसके शरीर का रूपांतरण हो जाएगा वो पुरुष जैसी हो जाए पुरुष को स्त्री हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए जाएं उसका रूपांतरण हो जाएगा उसकी कामिंद्रिया बदल के स्तर हो जाएंगी तब आप बड़े चौंकेंगे कि मैं कौन हूं फिर क्योंकि अगर इंजेक्शन आपको स्त्री से पुरुष बना सके पुरुष से स्त्री बना सके तो आप कौन है स्त्री है या पुरुष यही हमारी निरंतर की खोज और मैं मानता हूं कि विज्ञान बड़े नए आधार दे रहा है पुराने शक्तियों के लिए इसका मतलब हुआ कि आपका स्त्री होना या पुरुष होना प्रकृति के द्वारा है आप दोनों के पार है अगर आपकी प्रकृति बदल दी जाए शरीर बदल दिया जाए तो आप स्त्री हो जाएं या पुरुष हो जाए आप हैरान होंगे एक आदमी क्रोधित हो रहा है हारमोन देकर उसके क्रोध को सुल सकता है वो कभी क्रोधित नहीं होगा आपके भीतर ग्रंथियां हैं जिनका ऑपरेशन कर दिया जाता तो आप लाख उपाय करें तो क्रोध नहीं कर सकेंगे चाहे कोई तो आपको पीट रहा हो गाली दे रहा हो अपमान कर रहा हो आप कितने उठाने की कोशिश करें भीतर क्रोध नहीं उठेगा क्योंकि वो ग्रंथि नहीं जिससे क्रोध उठ सकता है ने बहुत प्रयोग किए कुत्तों के ऊपर खूखवार कुत्ते जो कि चीर के दो कर दें अगर आप उनको जरा सी चोट पहुंचा दे उनकी ग्रंथियां अलग कर दी ऑपरेशन किया ग्रंथि अलग कर ग्रंथिया खूखवार कुत्ते बिल्कुल ही निर्जीव हो गए, आप उनको मार रहे हैं और वो पूछ ला रहे भूकते भी नहीं हमले की तो बात दूसरी भोंकते भी नहीं क्योंकि भोंकना भी कुछ हार्मोन पर निर्भर है अगर वो भीतर तत्व तो नहीं है तो आप भोंक भी नहीं सकते कृष्ण और सांख्य की बड़ी गहरी खोज कि आपके भीतर जो भी हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है गुणों से हो रहा है आप सिर्फ साक्षी से ज्यादा नहीं मगर जो कुत्ता भोंक रहा है हमला कर रहा है आप उसको समझा सकते हैं कि ये तेरे शरीर में किसी ग्रंथि के कारण हो रहा है वो कहेगा मैं भोंक रहा हूं कौन कह रहा है ग्रंथि आप जब क्रोध से भर गए हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर के भीतर कुछ रासायनिक तत्वों का ये खेल आप कहेंगे मैं क्रोधित हूं मुझे गाली दी गई आपको गाली नहीं दी गई क्योंकि अगर ग्रंथी ना हो तो भी गाली दी जाएगी क्रोध नहीं उठेगा ग्रंथी ने गाली पकड़ी और ग्रंथ उत्तर दे रही और आप केवल शिकार हैं आप सिर्फ विक्टिम आपको सिर्फ भ्रांति है एक सुंदर स्त्री दिखती और आप उसके पीछे होली आप सोच रहे हैं आप पीछे जा रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं आप नहीं जा रहे सिर्फ गुण पीछे जा रहे आपके भीतर के जो पुरुष हार्मोन है वो आपको खींच रहे हैं स्त्री हार्मोनों की तरफ आप चले आपके बस के बाहर हो गया मामला आप कहते हैं स्त्री बहुत सुंदर ये आप सब समझा रहे हैं ये सब हार्मोन आपको समझा रहे हैं आपके भीतर कि स्त्री बहुत सुंदर रुकना भी चाहो तो कैसे रुक सकते लेकिन आपके हारमोन अलग कर लिए जाए सुंदर से सुंदर स्त्री गुजर जाए और आप बैठे देखते रहिए भीतर कुछ भाव का उठे ना होगा स्पेन का बहुत बड़ा विचारक है डेलगाडो, उसने आदमी के शरीर उसके हार्मोन, उसके रासायनिक तत्व उसकी विद्युत प्रक्रियाओं पर बड़े गहरे प्रयोग किए खतरनाक भी हैं प्रयोग कीमती भी है, है। खतरा यह है कि डेलगाडो कहता है कि अगर दुनिया से कोई भी चीज समाप्त करनी हो तो धर्मों वगैरह की चिंता में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं विज्ञान को पूरा अधिकार दो हम खत्म कर देंगे अगर आप सोचते हो कि मुल्क बहुत कामुक हो गया तो फिजूल ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे, दे के कुछ ना होगा हम एक छोटा छोटा यंत्र प्रत्येक शरीर में बिठाया देते बच्चा पैदा होगा अस्पताल में ही हम उसको उसको कभी पता भी नहीं चलेगा आप जान के हैरान होंगे कि आपकी खोपड़ी के भीतर संवेदनशीलता नहीं हालांकि सब कुछ अनुभव आपको खोपड़ी से होता है लेकिन संवेदनशीलता नहीं आपकी खोपड़ी फाड़ी जाए और उसमें एक छोटा पत्थर रख दिया जाएड़ी बंद कर दी नहीं नहीं नहीं जाए आपको नहीं निकाली जा सकती और उनके घाव भर गए ठीक हो गए दस साल बाद किसी और कारण से सैनिक के सिर का ऑपरेशन किया गया और गोली की खोज भीतर मिली और उसको पति नहीं था दस्ता तब पहली तरफ पता चला की भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं तो कहता है, हर बच्चे को उसे कभी पता ही नहीं चलेगा फिर आप दिल्ली से रिले करें और सारे मुल्क वैसा व्यवहार करें तो किसी को कहने की जरूरत नहीं ब्रह्मचारी साथ हो सिर्फ वहां से दिल्ली से ठीक सूचना देने की जरूरत है की सब ब्रह्मचारी हो जाए वो तो आपके भीतर का जो यंत्र है आपको तत्काल ब्रह्मचर्य की खबर आप अचानक पाएंगे कि मन में बड़ी साधुता उठाएगी <laughs> कोई रस नहीं रहा बैलगाडो का प्रयोग मूल्यवान लेकिन खतरनाक क्योंकि आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ 10-20-25 वर्षों के बाद सरकारें इसका उपयोग करना शुरू कर क्योंकि तो बड़ा कीमती काम अगर पूरे मुल्क को युद्ध पे भेजना हो तो भेजा जा सकता है अगर हिंदुओं को भड़काना हो कि सारे मुसलमानों को खत्म कर तो हिंदुस्तान में तो एक दिन में खत्म करवाया जा सके कोई ज्यादा उपद्रव की जरूरत नहीं सिर्फ उनके भीतर बैठा हुआ यंत्र उसको खबर होना चाहिए डेलगाडो ने इस दिन में बड़े प्रयोग किया उसने एक साढ़ के सिर में यंत्र लगा रखा है लाखों लोग देखने करते हुए डेलगाडो अपने हाथ में घड़ी के बराबर यंत्र लगाए हुए जो साढ़ के मस्तिष्क से जुड़ा वायरलेस रेडियोस रेडियो को भड़काया उस लाल झंडी दिखाई लाखों की खतरा सींग रह गए एक सेकेंड और वो डलघाटो में सींग डाल देगा डल घाटो खत्म हो जाएगा तब तक वो देखता रहा तब उस लोगों ने देखा उसने घड़ी पे हाथ रख के कोई चीज दबाई सान वही के वही खड़ा होगा सिर्फ एक फीट दूर एकदम निर्जीव हो गया जलगाडो दूर गया पचास फीट फिर उसने बटन दबाई झंडी दिखाई ऐसा उसने सान भागा करके दिखाया एक सेकंड पहले वो गड़ी दबाया वही वही खड़ा हो गया। पत्थर हो गया इस सान जरूर मन में अपना तर्क सोच रहा होगा अगर सोच सकता होगा जरूर कुछ सोच रहा होगा किस कारण से मैं रुक रहा हूं सोच रहा होगा दया खा रहा हूं छोड़ो भी जाने भी दो ऐसा कुछ आदमी मान देने जैसा नहीं मगर ये कुछ भी नहीं मानता सिर्फ उसके भीतर इलेक्ट्रोड और वो इलेक्ट्रोड उसके क्रोध की यंत्र को दबा देता तो उसका जो रोष है वो बैठ जाता सांख्य की दृष्टि बड़ी प्राचीन है कि आपके भीतर आप जो है वो सिर्फ साक्षी मात्र सब कर्तव्य प्रकृति का है पुरुष का कोई कर्तव्य नहीं इसलिए जो भी हो रहा है आपके गुणों और शरीर से हो रहा है और अगर आप इस सत्य को जान जाएं तो परम सिद्धि आपकी अब हम सूत्र बोले जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, एक एक शब्द को ठीक से समझ लीजिए जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में वर्तते ऐसा देखता है। और तीनों गुनों से अति परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा तत्व को जानता है उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है जिस जिस जिस काल में में में समय के अवधि और ये अभी भी हो सकता है। इसके लिए कोई जन्म तक रुकने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कोई आपके भीतर का जो स्वभाव है ये कुछ निर्मित नहीं करना है ये है ही ऐसा है ही अभी भी इस क्षण भी आप साक्षी रूप और सारा करतृत्व तो आपके शरीर की प्रकृति में हो रहा है गुणों में हो रहा है तीन गुणों में हो रहा है जो प्रकृति के तीन नियंत्रण और आप अभी भी अलग खड़े सिर्फ भ्रांति है कि आप सोचते हैं आप कर रहे जिस काल में जिस क्षण में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्न किसी को करता नहीं देखता है जिस क्षण आपको ये समझ में आ कि मेरे तीन गुण ही समस्त कर्म कर रहे मैं करने वाला नहीं गुण ही कर रहे करवा रहे कठिन क्योंकि अहंकार को कोई जगह न रह जाए इसलिए अहंकार बाधा बने अहंकार कहेगा कौन कहता है कि धन मैं नहीं कमा रहा धन मैं कमा रहा हूं तो आपको पता नहीं आपके भीतर जो लोगों का गुण वो जो लोग के परमाणु वे आपको धक्का दे रहे लेकिन आप सोचते हैं लेकिन ये आप जो मैं भाव निर्मित करते हैं, ये बिल्कुल थोता है ये झूठा है आप कहते हैं मैं प्रेम में पड़ रहा हूं मैं इस स्त्री के प्रेम में पड़ गया हूँ जबकि सिर्फ आपके वासना कर्ण प्रेम में पड़ गए इसलिए जिन लोगों ने शांति की इस दृष्टि को ठीक से समझा था उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही जो इस युग में समझना मुश्किल हो गई कठिन भी है समझना मगर अगर इस सूत्र ख्याल ना जाए तो समझ में आ सकता है महावीर ने अपने साधकों को कहा कि वृद्धा और रुगण मरण सैया तो पड़ी स्त्री से भी दूर रहना इस बात को थोड़ा समझ बुद्ध से आनंद पूछता है अगर कोई स्त्री मार्ग पर मिल जाए तो मैं क्या करूं तो बुद्ध कहते हैं देखना मत आँख नीची कर ले। आनंद जिद्दी है वो पूछता है समझ लो कैसी अवस्था आ जाए कि आंख नीचे करना न हो पाए कोई ऐसा कारण हो जाए समझो कि स्त्री बीमार पड़ी प्यासी पड़ी हो रास्ते के किनारे गिर पड़ी हो गड्ढे में गिर पड़ी हो मैं अकेला भिक्षु उस मार्ग पर हूं और मुझे उस स्त्री को उठाना पड़े या पानी पिलाना पड़े तो देखना तो पड़े समझ लो कि कोई ऐसी घटना मुझे देखना पड़े तो मैं क्या करूँ तो बुद्ध ने कहा तू छूना मत आनंद का ऐसी कोई स्थिति भी हो सकती है बनते कि तो मुझे छूना भी पड़े तो उस स्थिति में मैं क्या करूं तो बुद्ध ने कहा तू मानता ही नहीं मैं तो आखिरी बात कहता हूं साक्षी भाव रखना अगर तुझे ये करना ही पड़े तो फिर तू होश रखना कि करने वाला तू नहीं छूना भी पड़े तो समझना कि शरीर छू रहा है देखना पड़े तो समझना कि आंख देख रही ये भ्रांति में मत पड़ना कि मैं देख रहा हूं कि मैं छू रहा तो फिर तू आखिरी बात समझ लेव रखना महावीर कहते हैं वृद्ध मरणसैया सैया पड़ी गुरुप स्त्री के पास भी भिक्षु न लगेगा बड़े दमन की बात कर रहे हैं लेकिन महावीर केवल गुणों की बात कर रहे हैं। महावीर यह कह रहे हैं कि जब तक साक्षी न जग गया हो जब तक अवस्था साधक की हो तब तक मरणसैया पर पड़ी स्त्री के हार्मोन उससे गुणधर्म भी तुम्हारे भीतर छिपे पुरुष से हारमोन को आकर्षित करेंगे वो तुम्हें आकर्षित कर और साधारण ग्रस्त को शायद ना भी करे लेकिन भिक्षु को कर ही है, क्योंकि साधारण ग्रस्त वैसा ही है जैसा बरा पेट आदमी भोजन किया हुआ आदमी उसको रा, रास्ते के किनारे पड़ा हुआ जूठन आकर्षित नहीं करेगी लेकिन उपवासी आदमी को कर सकती है, भूखे आदमी को कर सकती है। मनु ने कहा है कि अपनी बहन अपनी बेटी अपनी मां के साथ भी एकांत में मत रहना बिल्कुल अकेले लगते हैं बड़े दमनकारी लोग लेकिन उनके सूत्र सूत्रों के ऊपर आधारित वो ये कह रहे हैं सवाल ये नहीं कि वो लड़की है तुम्हारा गहरे में तो वो स्त्री है और तुम पुरुष और हार्मोन न लड़की को जानते न माँ को जानते न पिता को जानते न बहन को जानते हारमोन का कोई नैतिकता नहीं अगर पिता भी पुत्री के साथ एकांत में बहुत दिन हो तो धीरे धीरे लड़की स्त्री रह जाएगी पिता पुरुष रह जाएगा और उन दोनों की प्रकृति के जो खिंचाव है वो शुरू हो, हो जाएंगे ये तभी रुक सकता है जब साक्षी जग गया लेकिन साक्षी कितने लोगों का जगह है तो मनु की बात बड़ी कही पर शांत के सूत्रों पर खड़ी सांख बड़ा अनूठा खोजी सांख की, की खोज गहरी खोज का सार ये है कि आपके भीतर दो तत्व हैं एक प्रकृति और पुरुष पुरुष तो आपकी चेतना है और प्रकृति आपकी देह और मन की संगठना है और जो भी क्रियाएं वे सब प्रकृति से हो रही कोई क्रिया चेतना से नहीं निकल रही लेकिन चेतना को यह शक्ति है कि वो क्रियाओं के साथ अपने को जोड़ ले और कहे कि मैं कर रहा हूं यह संभावना चेतना की है कि वो कहे कि मैं कर रहा हूं इतना कहते ही संसार निर्मित हो जाता है इसलिए सांख्य सूत्र कहते हैं कि संसार का जन्म अहंकार के साथ मैं आया संसार निर्मित मैं गया संसार मिलीन हो गया जैसे ही मैं गया उस अर्थ थे कि मैं से देखने वाला था और ध्यान रहे देखना कोई क्रिया नहीं है दृष्टा होना कोई क्रिया नहीं दृष्टा होना आपका स्वभाव आपको कुछ करना नहीं पड़ता दृष्टा होने के लिए दृष्टा आप हैं दास सोते हैं सपना देखते हैं तब भी आप दृष्ट सुबह उठते हैं गहरी नींद के बाद तो भी आप कहते हैं बड़ा आनंद आया नींद बड़ी गहरी थी इसका मतलब है कि कोई आपके भीतर देखता रहा नींद बड़ी गहरी सुबह आप कहते नींद बड़ी गहरी बड़ा जागे, सोए, सपना देखें इस दृष्टा को आप कर्ता बना सकते हैं ये सुविधा है चाहे इसे सुविधा कहें चाहे असुविधा ये स्वतंत्रता है चाहे इसे स्वतंत्रता कहें और चाहे समस्त प्रतंत्रता का मूल क्योंकि इसी स्वतंत्रता के गलत उपयोग से संसार निर्मित होता है और इसी स्वतंत्रता के सही उपयोग से मोक्ष निर्मित हो जाता है मोक्ष है आपकी स्वतंत्रता का ठीक उपयोग संसार है आपकी स्वतंत्रता का गलत उपयोग आपकी चेतना प्रतिपल मात्र साक्षी जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सेवा अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है बस ये तीन ही गुण कर रहे कोई और चौथा मेरे भीतर कर्ता नहीं अर्थात गुण ही गुणों में वर्तते गुण ही गुणों के साथ वर्तन कर रहे एक्शन रिएक्शन कर रहे मेरे भीतर का पुरुष गुण इसी के स्त्री गुण का पीछा कर रहा है मेरे भीतर का क्रोध का गुण किसी के ऊपर क्रोध बरसा रहा मेरे भीतर हिंसा का गुण किसी के प्रति हिंसा से भर रहा है कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से कि जो भी युद्ध हो रहा है ये भी तीन गुणों का बर्तन है इसमें उस तरफ खड़े लोग भी उन्हीं गुणों से सक्रिय हो रहे हैं इस तरफ खड़े लोग भी उन्हीं गुणों से सक्रिय हो रहे हैं और अगर तू भागेगा तो तू ये मत सोचना कि की संन्यास लिया अगर तेरे भीतर भागने के परमाणु हो तो तू भाग सकता है लेकिन तब भी तू जानना की जो भी होना देखने वाला है। गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा जो देखता है और तीनों गुणों से अति तीनों गुणों के पहाड़ बियॉन तीनों गुणों से ऊपर दूर अति सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा तत्व को जानता है प्रत्येक के भीतर इन तीन तत्वों के पीछे छिपा हुआ कृष्ण ब्रह्म कहें क्राइस्ट कहें बुद्ध कहें जो भी कहना हो इन तीनों तत्वों के भीतर छिपा हुआ आपका परम स्वभाव परम ब्रह्म जो भी इन तीन गुणों को कर्ता की तरह जानता है और इन तीनों के परे मुझ परमात्मा को पहचानता है उस काल में वह पुरुष मुझे प्राप्त प्राप्त हो जाए वो सचिदान पर रिकॉन्शन ये पहचान प्राप्ति बन जाए इस क्षण भी आप मोड़ने गुणों से गुणों के पीछे सड़क देव झलक ले ले तो जो मोक्ष बहुत दूर दिख रहा है वो जरा भी दूर नहीं सिर्फ मुड़ के देखने की बात जो परमात्मा बड़ा जटिल मालूम पड़ता है जिस पर भरोसा नहीं आता तर्क जिससे सिद्ध नहीं कर पाता जिसपे बड़ा अविश्वास और संदेह पैदा होता हजार चिंताएं मन में पकड़ती परमात्मा कैसे हो सकता है वो परमात्मा इतना निकट है कि जितनी देर परमात्मा शब्द कहने में लगती उतनी देर भी उसे पाने में लगने का कोई कारण नहीं मगर एक अबाउट एक पूरा गुण जाना जहां पीठ है वहां चेहरा हो जाए और जहां चेहरा है वहां पीठ हो जाए अभी हमारा चेहरा गुणों की तरफ है कभी इस गुण में कभी उस गुण में कभी तीसरे गुण में हम उलझे हैं और गुण का जो खेल है जाल है वो जाल हम अपना समझ रहे रामकृष्ण के पास एक भक्त तो जब काली के दिन आते, तो कई बकरे कटवाता, बड़ा समारोह उसकी बड़ी गणना थी भक्तों में बड़े भक्तों में फिर अचानक उसने पूजा भक्ति सब छोड़ दी बकरे कटने बंद हो गए एक दिन रामकृष्ण ने उससे पूछा कि क्या हुआ क्या भक्ति भाव जाता रहा क्या आप काली में श्रद्धा न रही? उसने कहा नहीं ये बात नहीं आप देखते नहीं दांत ही सब गिर गए आदमी बड़ा ईमानदार रहा वो बकरे वगैरह कोई काली के लिए कोई काटता है काली तो बहन है तरकीब बकरे तो अपने ही दांतों के लिए काटेगा तो लेकिन दूसरे कहा दांत ही ना रहे दांत ही गिर गए क्या काटना क्या नहीं काटना किसके लिए काट लेकिन वो आदमी ईमानदारी हो उसने एक बात तो कम से कम समझी कि सब के बीच बुढ़ापे में लोग सीलवान हो जाते बुढ़ापे में लोग सच्चरित की बात करने लगते बुढ़ापे में दूसरे लोग समझाने लगते हैं कि जवानी सब रोग। जब वे जवान थे तो उनके घर के बड़े बूढ़े भी उन्हें यही समझा रहे थे जवानी सब रो उनने उनकी नहीं सुनी उनके बेटे भी उनकी नहीं सुनेंगे। और बड़ा मजा ये कि जब आपने अपने बाप की नहीं सुनी तो आप किस भ्रांति में है कि अपने बेटों को सोच रहे हैं सुन ले। किसी बेटे ने कभी नहीं सुनी क्योंकि तो जवानी सुनती ही नहीं और बुढ़ापा बोले चला जाता बुढ़ापा समझाया चला जाता बुढ़ापा कुछ और कर नहीं सकते करने के दिन गए वो जिन तत्वों से करना निकलता था वो छीन हो गए और बड़े मजे की बात है जब आप नहीं कर सकते तब भी आपको यह ख्याल नहीं आता कि शरीर के गुणधर्म छीन हो गए जिससे आप नहीं कर सकते जब आप कर सकते थे तब आप सोचते थे मैं कर रहा हूं और जब आप नहीं कर सकते तब आप सोचते हैं कि मैंने त्याग कर दिया जब आप नहीं कर सकते तब आप सोचते हैं मैंने त्याग कर दिया बूढ़े अक्सर सोचते कि वे ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो गए अन्य उपाय क्या था मजबूरी को ब्रह्मचर्य समझ ले तो भ्रांति जारी रहती उचित यही होगा कि समझें कि जिन गुणधर्मो से जिस प्रकृति के तत्व से वासना उठती के वो तत्व छीना गए जल गए जब वे जग रहे थे तत्व सजग थे तेज थे दौड़ते थे तब आप उनका पीछा कर रहे तब भी आप कर्ता नहीं थे और अब भी आप करता नहीं लेकिन वासना के दिन में समझा था कि मैं करता हूं मैं हूं जवान और बुढ़ापे के दिन में समझ रहे हैं कि मैं हूं त्यागी मैं हूं ब्रह्मचारी दोनों भ्रांतियां अगर आप देख पाए सारा खेल प्रकृति का है और आप उसके बीच में सिर्फ खड़े हैं देखने वाले की तरह एक क्षण को भी कर्तत्व तो आपका नहीं है आप मुक्त हो ये जानते ही कि मैं करता नहीं हूं बंधन गिर गया ये पहचानते ही कि मैंने कभी कुछ नहीं किया है सारे कर्मों का जाल टूट गया कर्म आपको बांधे हुए लोग मेरे पास आते हैं वो तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों के कर्म पकड़े हुए कोई कर्म आपको नहीं पकड़े हुए कर्ता पकड़े हुए कर्ता के छूटते ही सारे कर्म छूट जाए क्योंकि जिसने किए थे जब वो ही ना रहा तो कर्म कैसे पकड़े कर्म नहीं पकड़ कर्ता पकड़ता और कर्ता के कारण जन्मों जन्मों के कर्म इकट्ठे रहते उनका बोझ आप धोते कई लोग मुझसे ये भी पूछने आते हैं कि पिछले वे कर्मों को कैसे काटें? एक तो उनको किया नहीं कभी, अब उनको काटने का कर्म करने की कोशिश चल रही उनको कैसे काटें? जिनको किया ही नहीं उनको अनकिया कैसे करिए वो भ्रांति थी आपने किया अब आप एक नई भ्रांति चाहते उनको हम काटने का कर्म कैसे कर? पहले संसारी थे अब सन्यासी कैसे हो सन्यास का कुल मतलब इतना है कि करने को कुछ भी नहीं सिर्फ देखने को अब करने वाला मैं नहीं हूं सिर्फ देखने वाला फिर जो भी हो रहा हो उसे देखते रहना है सहजभाव से इसमें कोई बाधा नहीं डालनी शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी अगर ब्राह्मण की भी हत्या कर दे तो उसमें कोई पाप नहीं ने बड़ा एतराज उठाया क्योंकि तो बात बड़ी अजीब और भी कोई सोचेगा तो उठाएगा ये इस तरह की छूट ज्ञानी को देनी कैसे संभव कानून सबके लिए नियम सबके लिए और इसमें कहा कि ज्ञानी अगर ब्राह्मण की भी हत्या कर दे उससे कोई पाप नहीं और अज्ञानी किसी शास्त्र में लिखा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं लिखना जरूर चाहिए अज्ञानी अगर पुतला भी बना के मिट्टी का काट दे तो मैं मानता हूं पाप है फर्क समझ लेना जरूरी ज्ञानी हम कहते उसे जो कहता है मैं करता नहीं अगर वो काट भी रहा हो तो सिर्फ उसके गुण ही काट रहे हैं वो नहीं काट और उस हत्या के कृत्य में भी वो सिर्फ साक्षी जरूरी है कि ज्ञानी ऐसा करे आवश्यकता भी नहीं ज्ञानी होते होते वस्तुतः भीतर के सारे वस्तुता धीरे धीरे ऐसी घटना ही कभी घटती लेकिन घट सकती उस संभावना को मान के ये शास्त्रों में सूत्र है कि अगर ब्राह्मण को भी काट दे ब्राह्मण को काटने का मतलब है क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है जिसने इस जीवन में श्रेष्ठतम सुंदरतम जीवन दशा पाली हो उसको भी काट दे अच्छे से अच्छे फूल को भी मिटा दे तो भी उसे कोई पाप नहीं पाप इसलिए नहीं है कि कि वो जानता है कि मैं करता नहीं और आप किसी की तस्वीर भी फाड़ क्रॉस मिट्टी का पुतला बना के निकालेंगे जुलूस उसको जला देंगे उनका भाव बड़ी गहरी हिंसा का और जलाते वक्त उनके मन में पूरा भाव करता था कि हम मारे डाल मैं करता हूं तो मैं पापी हो जाता मैं करता नहीं हूं तो पाप का कोई कारण इसलिए हमने ज्ञानी को समस्त नियमों के पार रखा है कोई नियम उस पर लगते नहीं वो नियमातीत इसलिए नियमातीत है कि जब कर्तत्व उसका कोई ना रहा तो सब नियम कर्म पर लगते पर लगते लगते हैं हैं और कर्ता साक्षी पे कोई कोई नियम कैसे लग है है जैसे ही कोई तीन गुणों के सारे कर्म ऐसा जानता है और स्वयं को साक्षी वो मुझ सच्चे आनंद रूप परमात्मा को त्रत उससे पहचान लेता उस काल में वह पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके इस शरीर के जन्म के कारण वे तीनों गुण ही है और उन तीनों गुणों के साथ मेरा तादात में है वही मुझे नए शरीरों को ग्रहण करने में ले जाता है जो उनका उल्लंघन कर जाता है वो जन्म मृत वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि हो सकता है उसका नया जन्म ना हो यह भी समझ में आ सकता है कि उसे दुख ना हो लेकिन मृत्यु ना होगी ये कैसे समझ में आए महावीर भी मरते हैं बुद्ध भी मरते हैं कृष्ण खुद भी मरते हैं मृत्यु तो होगी लेकिन जिसने भी जान लिया कि मैं साक्षी हूं वो मृत्यु का भी साक्षी रहे तो वो देखेगा कि गुण ही मर रहे हैं गुणों का जान शरीर ही मर रहा है मैं नहीं मर रहा उसकी वृद्धावस्था संभव नहीं असल में उसकी कोई अवस्था संभव नहीं जवान होके वो जवान नहीं रहेगा बूढ़ा होके बूढ़ा नहीं रहेगा बच्चा होके बच्चा नहीं रहेगा क्योंकि अब सब गुणों बचपन गुणों का एक रूप जवानी गुणों का दूसरा रूप, रूपा गुणों का तीसरा रूप और वो तीनों के पास इसलिए न वो बच्चा है न जवान है ना बूढ़ा है किसी अवस्था में नहीं है सभी अवस्थाओं के पास इस ट्रांसेंडेंस इस भावातीत अवस्था अनुभव कर लेना मुक्ति इसलिए कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जिस ज्ञान से परम सिद्ध हो गए वो मैं तुझे फिर से कहूंगा वो फिर फिर के कैसे व्यक्ति अपनी परम मुक्ति को इसी क्षण अनुभव कर ले सकता है उसे सूत्र दे रहे हैं आज इतना